भगवत गीता श्रीमद्भगवद्गी भाष्य अध्याय दौ मात्र स्पर्शास्तु सुख दुखदा आगमा पाईनो निस्तांशतिस्व भारत मात्र आीयते श्रोत्रदीन इंद्रिया मात्रण स्पर्श शब्दी संयोगा ते शीतोष्ण सुख दुखदाह शीतम उष्णम सुखम दुःखम च इति मात्रा अर्थात शब्दादि विषयों को जिनसे जाना जाए ऐसी श्रोत्रादि इंद्रियां और इंद्रियों के स्पर्श अर्थात शब्दादि विषयों के साथ उनके संयोग वे सब शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं अर्थात शीत उष्ण और सुख दुख देते हैं अथवा स्पृशते स्पर्शा विषया शब्दादय मात्रा च स्पर्शा च शीतोष्ण सुख दुखदा अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श अर्थात शब्दादि विषय इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह अर्थ होगा कि मात्रा और स्पर्श यानी स्रोत्रादि इंद्रियां और शब्दादि विषय ये सब शीतउ उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुखम तथा उष्णम अपि अभी अनियतूप सुखदुखे पुनः नियत रूपे यतो न नियतरूपे अतः अतभ्या पृथक शीतोष्ण ग्रहण शीत कभी सुख रूप होता है कभी दुख रूप इसी तरह उष्ण भी अनिश्चित रूप है परंतु सुख और दुख निश्चित रूप है क्योंकि उनमें अभि व्यभिचार फेरफार नहीं होता इसलिए सुख दुख से अलग शीत और उष्ण का ग्रहण किया गया है यस्ते मात्रस्पर्साद आगमा पाईन आगमा पायशीला तस्द अनि अतः तीतोष्णादीन तिक्षस्व प्रहस प्रसहस्व तेजु हर्ष विषाद चा का जिससे कि वे मात्रा स्पर्शादी इंद्रियां उनके विषय और उनके सहयोग उत्पत्ति विनाशशील है इससे अनित्य है अतः उन शीतोष्णादि को तू सहन कर अर्थात उनमें हर्ष और विषाद मत कर शीतोष्णादीन सहतह किम सद इति सुनूँ शीतोष्णादि सहन करने वाले को क्या लाभ होता है सो सुनो यम भी न बिथयते षर्ष सदुखसुख धीर सोमृतवाय कल्पते यम पुषम समख सुखे ये तम दुखसुखम दुखदुख प्राप्त हर्ष वि सुखदुख प्राप्त हर्ष विषादरित धीर धीमत न्यथंती न चा, चाल नित्यात्मदर्शनाद एते यथोक्ता कृष्णो शीतोषणादेय सुख दुख को समान समझने वाले अर्थात जिसकी दृष्टि में सुख दुख समान है सुख दुख की प्राप्ति में जो हर्ष विशास से रहित रहता है ऐसे जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये उपरयुक्त शीतोष्ण आदि व्यथा नहीं पहुंचा सकते अर्थात नित्य आत्मदर्शन से विचलित नहीं कर सकते सनत्मदर्शन निष्ठो द्वंद्वसाहि सहिष्णु अमृतवाय अमृतभाय मोक्षा कल्पते समर्थो दृत्या आत्मदर्शन निष्ठ और शीतोष्णादिद्वंदों को सहन करने वाला पुरुष मृत्यु से अतीत हो जाने के लिए यानी मोक्ष के लिए समर्थ होता है इतच शोकमोह अक शीतोष्णादि सहनम युक्त यस्मा इसलिए भी शोक और मोह न करके शीतोष्णादि को सहन करना उचित है जिससे कि नास विद ना विद उभर दुष्टोतर्शिभ नास अविद्यमानस्य शीतोष्णादेह सकारणस्य न ना विद्यते नास्ति भावो भवन अस्तिता न ही शीतोष्णादि सकारण प्रमाण निरूप्यम वस्तु संभवती वास्तव में अविद्यमान शीतोष्णादि का और उनके कारणों का भाव होनापन अर्थात अस्तित्व है ही नहीं क्योंकि प्रमाणों द्वारा निरूपण किए जाने पर शीतोष्णादि और उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते विकारो च व्यभिचर तथा यथा यहां घटाद चक्षुषा निरूप्यण तिरेकेन अपलब्धे असत तथा सर्वो कारण सर्विकारतिरेक अपलब्धे आसन् क्योंकि वे सब विकार हैं और विकार सदा बदलता रहता है जैसे चक्षु द्वारा निरूपण किया जाने पर घटादि का आकार मिट्टी को छोड़कर और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता इसलिए असत है वैसे ही सभी विकार कारण के सिवा उपलब्ध न होने से असत है जन्म प्रद्भंसाभ्याम प्रागे उर्ध्वच अनुपम लब्धे है क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व और नाश के पश्चात उन सब की उपलब्धि नहीं है मृदादि कारण से तत्कार तत्कार व्यतिरेकेण अनुपलब्धे असत्व तदसत्व चर्वाभाव प्रसंग चेत पूर्वपक्ष मिट्टी आदि कारण की और उसके भी कारण की अपने कारण से पृथक उपलब्धि नहीं होने से उनका अभाव सिद्ध हुआ फिर इसी तरह उसका भी अभाव सिद्ध होने से सबके अभाव का प्रसंग आ जाता है न सर्वत्र बुद्धि द्वयोपलब्धे सद्बुद्धि इति उत्तर पक्ष यह कहना ठीक नहीं क्योंकि सर्वत्र सत बुद्धि और असदबुद्धि ऐसी दो बुद्धियां उपलब्ध होती हैं यदिशिया बुद्धि न व्यभिचरति तद सत यद् विषय बुद्धि व्यभिचरती तद असत इति सदसद विभागे बुद्धि बुद्धितंत्रे स्थिति जिस पदार्थ की विषय करने वाली बुद्धि बदलती नहीं वह पदार्थ सत है और जिसको विषय करने वाली बुद्धि बदलती हो वह असत है इस प्रकार सत और असत का विभाग बुद्धि के अधीन है सर्वत्र बुद्धि सर्वै उपलभ्येते समाधिकारे समानधिकरण सभी जगह समानाधिकरण में एक ही अधिष्ठान में सबको दो बुद्धियाँ उपलब्ध होती है नीलोत्पलवत् सन घट सन पट सन हस्ती इति एवं सर्वत्र नील कमल के सदीस नहीं किंतु घड़ा है कपड़ा है हाथी है इस तरह सब जगह दो दो बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं अर्थात नीलोत्पलम इस ज्ञान में जैसे कमल में कमलत्व की और नीलापन की दो बुद्धियाँ होती है उसी प्रकार गुण गुणी भाव से यहाँ दो बुद्धियाँ नहीं ली गई है किंतु मृग तृष्ण त्रिष्न, तृष्णिका में भ्रांति के कारण जैसे अधिष्ठान से अतिरिक्त जल बुद्धि भी रहती है उसी तरह की दो बुद्धियाँ दिखाई गई है तयोह बुद्धियों घटादिबुद्धि व्यभिचरती तथा चर्शित न तो सद्बुद्धि उन दोनों बुद्धियों से घटादि को विषय करने वाली बुद्धि बदलती है यह पहले दिखलाया जा चुका है परंतु सद्बुद्धि बदलती नहीं तस्मा बुद्धि विषयः असन अभिचरात चारात न तो सद्बुधि विषय अभिव्यक्ति अव्यभिचरा चारात अतः बुद्धि का विषय असत है क्योंकि उसमें व्यभिचार वर्तमान होता है परिवर्तन होता है परंतु सद्बुद्धि का विषय अस्तित्व असत नहीं है क्योंकि उसमें व्यभिचार परिवर्तन नहीं होता घटे विनष्टे बुद्धो व्यभिचरिया सद्बुद्धि अपि अभी इति चेत् पूर्वपक्ष घट का नाश हो जाने पर घट विषयक बुद्धि के नष्ट होते ही सत बुद्धि भी तो नष्ट हो जाती है न पटादव अपी सद्बुद्धि दर्शनात्शेषण विषया एव सा सद्बुद्धि ही उत्तर पक्ष यह कहना ठीक नहीं क्योंकि वस्त्रादि अन्य वस्तुओं में भी सत बुद्धि देखी जाती है वह सत बुद्धि केवल विशेषण को ही विषय करने वाली है सदबुद्धिवत घट बुद्धि अपनी घटान्तरे दृश्यते चेत पूर्व पक्ष सदबुद्धि की तरह घट बुद्धि भी तो दूसरे घट में दिखती है न पटादो आदर्शनात् उत्तर पक्ष यह ठीक नहीं क्योंकि वस्त्रादि में नहीं दिखती सदबुद्धि नष्टे घटे न दृश्यते चेत पक्ष घट का नाश हो जाने पर उसमें सद्बुद्धि भी तो नहीं दिखती ना भावात सद्बुद्धि विशेषण विशेष्य विषया विशेषणानुपत्त विषया स तो पुनः सदबुद्धे विषयाभाव उत्तर पक्ष यह ठीक नहीं क्योंकि वहां घटरूप विशेष का अभाव है सद्बुद्धि विशेषण को विषय विशे करने वाली है अतः जब घट रूप विशेष्य का अभाव हो गया तब बिना विशेष्य के विशेषण की अनुपत्ति होने से वह सदबुद्धि किसको विषय करे पर विषय का अभाव होने से सद्बुद्धि का अभाव नहीं होता एकाधिकरणत्व घटादि विशेष्यावे न युक्तम इति चेत पूर्व पक्ष घटादि विशेष्य का अभाव होने से एकाधिकरणता दोनों बुद्धियों का एक अधिष्ठान में होना युक्ति युक्त नहीं होती न इदं उदकमीद अतरा भाव अभी सामनाधिण कर दर्शना तस्मा देहादेह द्वंद सकारणस्य असतो उत्तरपथ यह ठीक नहीं क्योंकि मृगतृष्णा मृगतृष्णा में मेंधिष्ठान से अतिरिक्त अन्य वस्तु का जल का अभाव है तो भी यह जल है ऐसी बुद्धि होने से समानाधिकरणता देखी जाती है समानाधिकरणता का अभिप्राय दो वस्तुओं की प्राप्ति प्रतीति से है वास्तविक सत्ता से नहीं न विद्यते भाव इति। भावे अपि समानधिकारण दर्शनात् तस्मा देहादेह द्वंद्वस्था सकारणस्य असतो इसलिए असत जो शरीर आदि एवं शीतोष्णादिद्वंद और उनके कारण है उनका किसी का भी भाव अस्तित्व नहीं है न विद्यते भाव इति तथा सत आत्मा आत्मनः अभावः अविद्यमानता न विद्यते सर्वत्र इति अवोच वैसे ही सत जो आत्मतत्व है उसका अभाव अर्थात अविद्य अविद्यमान नहीं है क्योंकि वह सर्वत्र अटल है यह पहले कह आए हैं एवं आत्मा आत्मनोः सदसतोर उभयोः अपि दृष्ट उपलब्ध है अंत निर्णय सत् सद, सद, सद एव असद असदी तो अनयोर यथोक्तो तत्वदर्शिभ इस प्रकार सत् आत्मा और असत् अनात्मा इन दोनों का ही यह निर्णय तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है अर्थात प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत सत ही है और असत असत ही है तद इति सर्वनाम सर्व च इति ब्रह्म तम तदि तद्भाव तत्व ब्रह्मणो याथात्म्य त्रष्टुमश तत्वदर्शिन तैह तत्वर्शिभ तत एव आत्मान तत यह सर्व सर्वनाम है और सर्व ब्रह्म ही है अतः उसका नाम तत् है इसके भाव को अर्थात ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं उस तत्व को देखना जिनका स्वभाव है वे तत्वदर्शी हैं उनके द्वारा ऊपर उपरयुक्त निर्णय देखा गया है तमअपी तत्वदर्शिना दृष्टिम आश्रि शोक मोहमच्वा शीतोष्णादी नियतायतूपाणी द्वंद्वा विकार अयम एवं मरीचिजलवत मिथ्या इति मनसि अभासते मनसी निश्चि तिक्षस्वती अभिप्राय तत्वदर्शी पुरुषों की बुद्धि का आश्रय लेकर शोक और मोह को छोड़कर तथा नियत और अनियत रूप अनियतूप शीतोष्णिवंदों को इस प्रकार मन में समझकर कि ये सब विकार हैं ये वास्तव में न होते हुए ही मृग तृष्णा के जल की भांति मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं इनको सहन कर यह अभिप्राय है